नमस्कार आप सुन ला रेडियो मजमान 90.4 पॉइंट सलामी ज़िंदगी इस कार्यक्रम में आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत है जैसे कि आप सभी जानते हैं सलामी ज़िंदगी कार्यक्रम जो है हर संडे को हम लोग विशेष रूप से चलाते हैं आप सभी लोगों के लिए और संडे एक छुट्टी का दिन होता है और आप आराम से छुट्टी फरमा रहे होंगे घर बैठे होंगे कुछ काम भी कर रहे होंगे या फिर खाने का इंतज़ार भी हो रहा होगा क्योंकि समय हो गया है एक जी हाँ एक बच कर कुछ मिनट हो रहे हैं और हम आपके साथ हैं सलामे ज़िंदगी कार्यक्रम को लेकर और आज के इस कार्यक्रम को सजाने के लिए हमारे साथ बूंदी से जुड़े हुए हैं छोटू लाल बत्रा जो प्रिंसिपल है त्रिमूर्ति सीनियर सेकेंडरी स्कूल के ये स्कूल पढ़ता है अडिल में जो बूंदी के पास में है तो हम उनसे बात कर रहे हैं छोटूलाल बत्रा जी हमारे साथ है काफ़ी समय से शिक्षा के क्षेत्र में अपनी विशेष सेवाएं दे रहे हैं और अभी सिक्सटी रनिंग है लेकिन यंग एंड एक्टिव है बहुत ही अच्छी मुस्कान उनकी है और वो हमेशा खुश रहते हैं और वो सारी चीज़ें हम जानेंगे कि सिक्सटी वन ईयर्स में भी वो किस तरह से खुश रहते हैं कैसे अपने सेहत को बना के रखें वो सारी बातें हम सुनेंगे तो आप सभी की तरफ से छोटूलाल बत्रा जी का बहुत बहुत स्वागत है नमस्कार सर बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया हमारे इस विशेष कार्यक्रम सलामी ज़िंदगी में जुड़ने के लिए और मैं चाहूँगा कि हमारी और आपकी मुलाकात तो हो गई है लेकिन हमारे सभी श्रोतागण इस वक्त जो रेडियो सेट पे आपको सुन रहे हैं या सुनेंगे तो उन सभी को आप अपने बारे में बताएं। नमस्कार जी मेरा नाम छोटू लाल बात्रा मैं प्रिंसिपल त्रिमूर्ति सीनियर सेकेंडरी स्कूल अडिला में हूँ इस समय लेकिन इससे तक पहुँचने के लिए मुझे काफ़ी संघर्ष करना पड़ा शुरू में जब मैं स्टूडेंट लाइफ में था तब बहुत ही गरीब की हालत थी आर्थिक स्थिति बहुत ख़राब थी और मैं यहाँ से यहाँ ये बताऊँ कि 11वीं क्लास में जब पढ़ता था 11वीं क्लास हमारे आस पास थी नहीं।, नहीं तो मैं 35 किलोमीटर दूर कोटा में पैदल जाता था जाया करता था पर डे के लिए पैंतीस किलोमीटर 35 किलोमीटर आपको पैदल, पैदल, पैदल, करना, जी, पैदल जी, करना पड़ता था मैट्रिक के बाद सीनियर में ग्यारहवीं ग्यारहवीं क्लास में जाने के लिए जी इसके बाद मैंने कभी परिस्थिति से हार नहीं मानी जी यहाँ तक कि जब ग्रेजुएशन करने के बाद आ, कोई जॉब नहीं मिला जॉब के लिए भटक रहा था बी करने के बाद छोटूलाल जी मुझे पहले ये बताइए कि आपके परिवार में कौन कौन है आपके उस समय उस समय पूरा परिवार था आ, उनके बारे में बताइए भाई बहन उस समय पिताजी क्या करते थे वो थोड़ा सा खेती करते सब खेती करते हैं हम एग्रीकल्चर से जुड़ा हुआ हूँ बैक ग्राउंड से लेकिन यहाँ तक कि परिस्थितियाँ इतनी विपरीत हुई कि मुझे 29 दिन भूखा रहना पड़ा अच्छा किस सिलसिले में कब ये हाँ मत आर्थिक स्थिति बहुत खराब थी हाँ। कुछ जॉब नहीं था घर वालों ने साथ नहीं दिया मैं अध्यात्मता से ज़्यादा रुचि रही मेरी अध्यात्मता में नहीं। नहीं। तो वो चाहते थे कि मैं अपना परिवार चलूँ अपनी शादी वगैरह करके हुँ, हुँ, लेकिन परिस्थितियाँ जब इतनी विपरीत हैं कि मैं अपनी पढ़ाई ढंग से नहीं कर पा रहा पढ़ाई के लिए अपना खर्चा नहीं निकाल पा रहा परिवार कोई औचित नहीं बनता था हु, हु, हु, हु. तो इसलिए मैंने अभी पेरेंट फर्स्ट प्रायोरिटी मेरी बैकग्राउंड में थी जॉब जॉब लेने के लिए थी और उससे तो जब जॉब नहीं मिल रहा था ये कब की बात है कौन से ये सेवन्टे सेवन्टे सेवन्टे की ये बात बातेंटी अच्छा, सेवन से लेकर कितने समय तक आप ये अस्सी के बाद साबुन ट्रेनिंग में गया हुआ था वहाँ पर एक आध्यात्मिक संस्था से मेरा जुड़ा हुआ तो इसके बाद में ब्रह्मा कुमारी विश्वविद्यालय के संपर्क में भीवाड़ा सेवा केंद्र से और वहाँ से मैंने जीने की नई कला सीखी और इसके बाद मेरा से बदल गया और आज जो कभी पैदल जाया करता था आज मेरे पास चार गाड़ियाँ हैं जब कभी मैं किस जॉब के लिए भटक रहा था आज मैं चौदह पंद्रह लोगों को जॉब दे रहा हूँ <laughs> जी तो ऐसी परिस्थितियाँ ये राज्योग के माध्यम से बदल गई Uh, क्या कारण था जो आपको जॉब uh, या फिर इसके लिए भटकना पड़ा परिस्थितियां कह सकते हैं या समय की नहीं किस टाइप की थी नहीं मैं एक्चुअली मैंने शिक्षा बीएससी से की थी मैथमेटिक्स से और हमारे उधर जो है क्या नाम से एक बार मैं गया भी था पटवारी के फार्म मरने के लिए गया था तो वहाँ पर एक जिला कलेक्टर वर्क करती थी तो मैं पहले जब वो पटवारी के फार्मरने गया था तो मैं क्योंकि सत्तर किलोमीटर पैदल चल के गया था बूंदी है बूंदी हमारा जो डिस्ट्रिक्ट हेड क्वार्टर है वो सत्तर किलोमीटर दूर पड़ता है हमारे गांव से तो पैदल गया था मैंने आपको बताया था खराब थी, थी।, थी तो।, आ, तो कपड़े फटे हुए पैरों में जूते चप्पल नहीं तो ऐसी स्थितियाँ थीं तो जब गया तो वो मेरा चेहरा देखे वो चेहरी बोल रहा था कि कम से कम इसके लिए दसवें पास होना चाहिए पटवारी के लिए फार्मंड के लिए और मैंने कहा कि मैंने ग्रेजुएशन किया हुआ है वो भी साइंस में मैथमेटिक्स में तो वो एक तरफ मेरी तरफ देख चेहरे की तरफ देखे एक तरफ वो कागज देखे मैंने कहा कागज देख लीजिए सर्टिफिकेट देख लीजिए तो मानने को तैयार नहीं हुआ अच्छा मैं पढ़ा लिखा भी हूँ तो फिर मैं माना जी उन्होंने मना कर दिया कि बोल नहीं आपको नहीं दे सकते जिसकी सर्टिफिकेट आप उसी को भेज दो अच्छा मैंने किसी को भेजो मेरी खुद की सर्टिफिकेट उसको <laughs> भेजो तो फिर मैं जिला कलेक्टर साहब के पास चला गया उस समय तो कलेक्टर साहब ने भी देख कर के मेरी स्थिति और उन्होंने कहा कि बोले आपने बीएससी किया हुआ है तो बी का मतलब क्या हुआ है तो मुझे थोड़ा सा अपनी परिस्थितियों पे थोड़ा जो मेरी खिल्ली उड़ाई जा रही थी इहीं, इहीं। तो थोड़ा सा रुआ सा हो गया रोनस आ गया मैंने कहा आप मेरी खिल्ली उड़ा रहे हैं शायद लेकिन मेरी मेरी योग्यता को ये कागज़ के टुकड़े सिद्ध करेंगे या कागज़ के टुकड़े मैंने हासिल किए तो उनके बीएससी का मतलब क्या होता है घर मैंने कहा अगर जब मैंने आपके सामने डॉक्यूमेंट्स रखे अगर आपको मेरी योग्यता पर शक था तो इस स्तर के प्रश्न पूछा होता जो डॉक्यूमेंट्स मैंने आपके सामने रखे जो बीएससी का जो छठी क्लास का बच्चा बता सकता है वो आपने उसको स्वीकार ही नहीं किया तो फिर मैं वो कागज वो सारे डॉक्यूमेंट्स फाड़ कर और वहीं बोल के दिया वहीं चैलेंज दिया मैंने कहा आज मैं यहाँ जा रहा हूँ कल कल जब जिला कलेक्टर ही मुझे बुलाएगा निमंत्रण दे के तब मैं आऊँगा वन इस ऑफिस में कभी नहीं आऊँगा और मैं सिद्ध करूँगा योग्यता क्या होती है हम्म हम्म तो उसके बाद फिर मैं वो टाक गए कभी मैं नहीं गया फिर जब जिला साक्षरता समिति का कार्यक्रम चला साक्षरता अभियान तब कलेक्टर साहब ने मुझे बुलाया तो मैंने उस समय याद आया कि मैं अपने आप को साबित करना चाह रहा था मैं इसी दिन का इंतज़ार कर रहा था कि आप मुझे बुलाएँ निमंत्रण दे उसके बाद फिर बढ़ता है गया बढ़ता गया क्यों अस्सी के बाद की तो की बात बात है, है अच्छा <laughs> तो तो 97 97 था कलेक्टर साहब ने अच्छा अच्छा चलिए आगे बढ़ते हैं और हमारे साथ छोटू लाल बत्रा जी हैं जिन्होंने अपने परिस्थितियों को बहुत ही कम समय में बहुत मेहनत करके उन्होंने बदला और एक चैलेंज के रूप में अपनी योग्यता को सिद्ध करने के लिए इन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में अपने आप को साबित किया और जिस कलेक्टर के साथ उनकी बातें हुई थी और वो फिर से उनको खास उसी तरह से बुलाया सम्मान के साथ ये इनकी योग्यता के आधार पर और वही व्यक्ति पहले दिन जब ये गए थे उनसे जॉब लेने के लिए या कुछ मांगने के लिए तब उन्होंने उनको उस तरह के क्वेश्चन पूछे थे जिसके वजह कलेक्टर सब बदल गए थे बदल गए थे दूसरे कलेक्टर दूसरे कलेक्टर थे। थे। तो ये सारी चीज़ें हैं कलेक्टर तो बदलते रहते हैं लेकिन जिस ऑफिस में जाने के बाद इनको जो चीज़ें झेलनी पड़ी और वो चीज़ें फिर समय के साथ साथ सब बदल गई और फिर उनको सम्मान के साथ उस ऑफिस में बुलाया गया तो ये एक अच्छी बात है तो आइए आगे बढ़ते हैं और और जैसे कि आपने बताया कि परिस्थितियाँ बहुत विकट थी आपके पास और उन सभी चीज़ों को बदलने के लिए थोड़ा सा मेडिटेशन या योगा का आपने सहयोग लिया उसके बाद आपने काफ़ी चेंजेस आने शुरू हो गए और कई बार ऐसा होता है कि मनुष्य के जीवन में तनाव के चलते जो है कुछ अच्छा काम नहीं हो पाता जी उस समय इससे पहले जबकि मैंने ये राजयुग नहीं सीखा था इससे पहले जो परिस्थितियाँ इतनी हावी हो गई थी तो इधर एक परिस्थिति हो रही थी मैं जब गांव गया था मैंने चलो प, मैंने अपने प्रमाण पत्र वगैरह तो सर्टिफिकेट वगैरह तो फाड़ी दिए थे तो मैंने कहा पूछा घर से काम करते हैं तो मैंने वो ईटें बनाने का सकूँ तो ईटों बनाने के लिए भी मुझे काम देने के लिए तैयार नहीं थे लोग कि ये पढ़ा लिखा लड़का है कैसे काम, करें काम करें। करेंगे? तो वो पढ़ा लिखा मानने के लिए तैयार नहीं और या मान रहे तो पढ़ा लिखा <laughs> <देंगे त्यार> <laughs> तो ऐसी परिस्थितियां से मैं थोड़ा सा घबरा गया था थोड़ा तो उसे मैंने थोड़ा सा पॉइन वगैरह ले लिया था तो थोड़ा सा मरने की कोशिश भी की यहाँ तक की जो कोबरा होता है उसको पकड़ करके मैंने पैर में कटा लिया अच्छा कर सीधा उसके निशान अभी भी मौजूद अच्छा है उसके साथ साथ मैंने डिमाइक्रोन भी पी लिया तो हालांकि ऐसा कदम गलत था अब महसूस हो रहे हैं लेकिन जब मैं बच गया पता नहीं क्या हुआ इधर सांप ने काटा उधर मैंने डिमाइक्रोन पिया तो हो सकता है कि उसका कोई नशा चढ़ा थोड़ा तो फिर मैं मंदिर में गया उसमें सेवेंटी सेवन की बात है तो मैं मंदिर में गया कि मैं उस समय संकल्प किया कि जब मैं मर भी नहीं सका तो परमात्मा मुझे जब जीना है तो दूसरों के लिए जीना है उस समय मैंने संकल्प किया था अब मेरे प्राण भी निकले तो किसी के प्राण बचाते हुए निकले ये मैंने उस समय संकल्प लिया था, था? और आज जीवन का मकसद सामने <laughs> है कि कई गरीब बच्चे भी मेरे पास आते हैं जो फीस पे नहीं कर पाते नहीं, नहीं। मेरे पास अभी जैसे टोटल पाँच सौ अट्ठासी बच्चे हैं लगभग इनमें से एट्टी सेवन बच्चे ऐसे जो फीस नहीं पे कर पा रहे हैं अच्छा, अच्छा। तो मैं उनको फ्री शिक्षा दे रहा हूँ लड़कियों को विशेष करके कई बच्चे कि हमारे राजस्थान में एक वो है क्या नाम से कुरीती है बचपन में बाल विवाह के तो बचपन शादी कर देते हैं कभी विध्रोह हो जाती है तो न परिवार उनको सपोर्ट करता ना ससुराल उनको सपोर्ट करता ऐसी स्थिति में क्या नाम से उनको तो उनको एक संबल मिल जाए स्कूल मैंने से मेरे पास छोटे छोटे बच्चे कम आयु के बारह साल की बच्ची ने भी दसवीं क्लास की परीक्षा दी तो थर्टी थ्री एज में भी दसवीं साल दसवीं क्लास की ऐसी बच्ची जी उनको मतलब काम नहीं कर पाती महिला कहे उसको क्योंकि बोर्ड ने उसकी बाध्यता खत्म कर दी हम्म हम्म किसी भी आते हैं चलते। क्योंकि इनको देख करके जब ऐसी परिस्थितियाँ के मारे जी वो आते हैं तो उनको देख कर मुझे अपने दिन याद आ जाते हैं की कभी हम भी इसी उनकी बदल सके तो बहुत बड़ी बात है चलिए छोटूलाल बत्रा जी बहुत ही अच्छी बातें आपने जीवन के अपने अनमोल अनुभव हमारे साथ सजा किए हैं और जैसे कि एक बहुत ही अच्छा पिक्चराइजेशन हो रहा है आपकी जो जीवन कहानी को सुनकर आइए आगे बढ़ते हैं और अभी एक छोटा सा ब्रेक का टाइम हो गया है तो ब्रेक में हम लोग गाना सुनाते हैं तो गीत कौन से आपको पसंद आते हैं किस टाइप के गीत आप सुनना पसंद करते हैं में गीती या फिर गीत। जो गीत हो ठीक है एक हाथ गीत का बोल बताइए एक तो वो है क्या ही हाथ बनाना दिलीप कुमार और मधुबाला पे शायद पिक्चराइज किया गया था तो चलिए आगे बढ़ते हैं और इसी गीत को सुनते हैं उसके बाद फिर से मिलेंगे छोटू लाल बत्रा जी से और बातें करेंगे आप सुने रेडोमटी रेडियो फोर 90.4 एफएम पर सलामी जिंदगी सुनते रहो मुस्कराते रहो हाथ बढ़ाना साथी हाथ बढ़ाना एक अकेला थक जाएगा मिलकर बोझ उठाना साथ हाँ हाँ हाँ साथी हाथ बढ़ाना साथी हाथ बढ़ाना साथी रे साथी हाथ बढ़ाना साथी रे साथी हाथ बढ़ाना साथी रे हम मेहनत वालों ने जब भी मिलकर कदम बढ़ाया सागर ने रास्ता छोड़ा पर पत्ने शीस झुकाया भौला दी है सीने अपने भौला दी है भाए भौला दी है सीने अपने भौला दी है भाए चाहे तो हम चाहे तो पैदा कर दे चट्टानों में हम चाहे तो पैदा कर दे चट्टानों मेरा है। है। साथी हाथ बढ़ाना साथी हाथ बढ़ाना एक अकेला थक जाएगा मिलकर बोझ उठाना साथी हाथ बढ़ाना साथी हाथ बढ़ाना साथ धीरे हाँ साथ हाथ बढ़ाना साथीरे साथ ही हाथ बढ़ाना साथ धीरे मेहनत अपने लेख की नत से क्या डरना गल भैरों की खातिर की आज अपनी खातिर करना दुखी अपना, अपना दुख तू। अपना सुख दुखी अपना दुख दुखी अपनी मंजिल मंजिल अपना अपनी मंजिल की मंजिल अपना रास्ता में आ, साथी हाथ बढ़ाना साथी हाथ बढ़ाना एक अकेला थक बोझ उठाना साथी हाथ बढ़ाना साथी हाथ बढ़ाना साथी साथी हाथ बढ़ाना साथी साथी हाथ बढ़ाना साथी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 Sadri, sadri, sadri, ne.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 देते हुए अगर आगे बढ़ते हैं तो जीवन बहुत ही अच्छा सुखमय बन जाता है तो आइए इसी तरह से हम अपने जीवन को सुखमय बनाएं एक दूसरे को हेल्प करते हुए एक दूसरे को मदद करते हुए तो छोटूलाल लाल जी का जो संकल्प था जब वो जहर खा के या फिर सांप को कटवा कर मरने के लिए जा रहे थे तो मर नहीं पा रहे तो मंदिर में जाकर उन्होंने कहा कि या तो मुझे मरना है लेकिन अगर नहीं मर पा रहा हो तो किसी की मदद हो मेरे द्वारा किसी की प्राण बचे ईश्वर कोई संकेत दे संकेत दे रहे थे आप संकल्प कर रहे हैं तो आइए आगे बढ़ते हैं बहुत ही अच्छा एक आ, सुविचार आपके मन में मरते वक्त भी आया था और मरे नहीं आप अमर हो गए अब तो दूसरों की मदद कर रहे हैं काफ़ी चीज़ें जो आपके साथ घटी हैं ऐसी चीज़ें दूसरों के साथ ना हो इसके लिए आप शिक्षा के क्षेत्र में बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं तो आइए आगे, आगे बढ़ते हुए स... मैं ये जानना चाहूँगा जिस एरिया में आप रहते हैं बूंदी या फिर जहाँ पर रहते हैं उस एरिया में घूमने लायक कौन कौन सी चीज़ें उसके बारे में बताइए देखने लायक पर बूंदी में काफ़ी हेरिटेज सिटी है जो काफी पर्यावरण से संबंधित है वो रखती है पहाड़िया हैं, महल हैं, पूरा तत्व विभाग का काफी मतलब वहाँ से देखने लायक है अभी भी कई लोग कई सैलानी विदेशों से आते हैं वहाँ पर हु. जैसे रानी जी की बावड़ी है इधर से वो चौरासी खम्बों की छतरी है एक छतरी चौरासी खम्बों पे टिकी हुई है चौरासी खम्बों पे एक छतरी टिकी हुई है अच्छा, वो कैसा है बहुत अच्छा महल वो देखने लायक है काफ़ी अच्छा देखा जा सकता है वहाँ पर फिर इंद्रगढ़ है इंद्रगढ़ में भी अच्छी महल वगैरह है पुरानी हवेलियाँ वगैरह हैं इधर से झरना है भीमलत झरना है रामेश्वर महादेव का झरना है वहाँ पर काफ़ी अच्छा देखा जा सकता है ट्यूडिंग को काफ़ी बढ़ावा मिल रहा है आजकल बुंदी में और इस समय तो हमारे जिला टलक ने संपूर्ण जिला को स्वच्छ बनाने का संकल्प लिया है मैं भी उसमें वो ट्रेनिंग वगैरह में देने के लिए जाता हूँ कहीं फर्क देता हूँ अच्छा तो स्वच्छता अभियान का जो ट्रेनिंग है वो किस तरह से कराते हैं और कैसे उस अभियान को चला रहे हैं हमारे जो मेरी स्पीच का मेरी जो थीम है उसका एक मकसद है कि गंदगी के प्रति नफरत पैदा करना देखिए जहाँ नफरत हो जाती है तो भाई भाई के बीच में भी दीवार खड़ी हो जाती है एक्चुअली कई बीमारियाँ खुले में सोच के कारण हो रही है और खुले में सोच क्योंकि मक्खी का और मल का दोनों का अच्छा दोस्त आना है तो मक्खी दो जगह पर बैठती है या तो मल पर बैठती है या फिर हलवे पर बैठती है अर्थात मीठी जगह पर बैठती है तो मक्खी सीधी वहाँ से उड़ती है और हमारे खाने पर आती है इसलिए जो है वो वो खाना हमारे जो स्वास्थ्यवर्धक होना चाहिए था वो जहरीला बन जाता है और कई बच्चे यहाँ तक तो कि अगर आंकड़े देखें तो पाँच लाख बच्चे पाँच साल की उम्र पूरी करने से पहले मर जाते हैं बहुत बड़ा आंकड़ा है अगर हम शौचालय ले बना लेते हैं अर्थात मक्खी और मल्कि बीच में दीवार खड़ी कर देते हैं नहीं, नहीं। तो हम एक बहुत बड़ी एक बाल हत्या से बच्चा क्योंकि हमारा भी कई योगदान है अगर खुले में सोच जा रहे हैं नहीं, नहीं। हम तो उसमें हमारा भी योगदान है उस बच्चे की बीमारी में कह कहीं तो हम मतलब ये आंकड़े बताते हैं कि अगर ये खुले में सोच जाना बंद कर दें तो अस्सी प्रतिशत वैसे खत्म हो सकती है बीमारी की जड़ी यही है क्योंकि चाहे हैजा हो डटीरिया हो पेट संबंधी बीमारियां हो बच्चों के वो इसी कारण यही है दूसरी बात एक और भी क्योंकि जब मल समझ से हम दूर जा रहे हैं लेकिन वो पैरों से चिपक चिपक करके बीमारी के रूप में हमारे साथ आती है घर तो, तक घर तक आ जाता है वो मल हम जा रहे हैं दूर लेकिन वो पैरों से चिपक चिपक करके कर घर तक आ पहुंच जाता है तो इस नंगी यू उसमें जो पीथा कर्मी होता है एक टेपर जिसे कहते हैं एक्चुअली वो हमारे सांस के द्वारा या मुंह के द्वारा वो नहीं जा सकता उसका एक माध्यम है सिर्फ पैर के तलवे से हमारे शरीर में प्रवेश करता है इसको डॉक्टर ज़्यादा अच्छी तरह से कर सकता है बता सकता है लेकिन उसके जाने के क्योंकि बच्चों की त्वचा पैरों की कोमल होती, होती है इसलिए वो उसमें प्रवेश, प्र, प्रवेश कर जाती हैं और उसकी शिकार हो जाती है बच्चे बीमारी के शिकार हो जाते हैं टेबर के तो पिता के जैसे पेट के कीड़े बोलते हैं ये और ये बीमारी के शिकार जाते हैं अगर सही इलाज नहीं मिला समय पर तो मर भी सकते हैं सही बात तो ऐसी स्थितियाँ बन जाती हैं हम अभी भी राजस्थान में तो पढ़ाई की साक्षरता की कमी होने के कारण कहीं वो झाड़ फूक उलझे रहते हैं जबकि उनका सही रास्ता कोई दूसरा और होता है हम परिपाटक में उलझे रहते हैं अभी पहली की परिस्थियाँ अलग थी पहली परिस्था एक तो जनसंख्या कम थी दूसरी झाड़ वगैरह काफ़ी अब वो परिस्थितियाँ भी नहीं रही तो इसलिए मैं तो ये कहूँगा कि सब अधिक से अधिक शौचालय बनाए ताकि और और यही कारण है मतलब बच बच्चे लोग मर रहे हैं या इसकी स्वच्छता के कारण अस्वच्छता के कारण कई लोग मर रहे हैं इस कारण केवल में नहीं लेकिन भारत सरकार की भी नींद उड़ी हुई है और आज मोदी जी ने जो स्वच्छ साक्षर स्वच्छ स्वच्छता मिशन जो चलाया है दो हजार उन्नीस तक उसका कारण भी यही है कि अगर कम से कम मानव बचे रहेंगे मनुष्य बचे रहेंगे तो आज हम देख रहे हैं कि कई दुनिया का पैसर प्रतिशत युवा वर्ग हमारे भारत में तो मानव दिवस ही बचाई जा सकता है क्योंकि बीमार होने के कारण कई लोग बीमार पड़े रहते हैं वो काम नहीं कर सकते उसका खामाजा परिवार को भी भुगतना पड़ता है बच्चों को भी भुगतना पड़ता है हुँ, हुँ, हुँ। इसलिए ये बहुत आवश्यक है कि हम शौचालय बनाए गंग में बनाए बहुत आवश्यक है जी बहुत ही अच्छी बात छोटूलाल भाई आपने बताया कि किस तरह से स्वच्छता अभियान के अंतर्गत आपने जो शिक्षा या ट्रेनिंग ली है उसको लोगों तक आप पहुंचाते हैं और आपके शहर में या आप जिस जगह पे स्कूल चला रहे हैं अडिला, अडिला, अडिला हैं, हाँ, वो नगर पालिक क्षेत्र में आते हैं अच्छा गाँव अडिला में आपका हाँ, जो स्कूल है वहाँ पर किस तरह भी बहुत बुरा हाल है क्यूँकी लोगों की शिक्षा की कमी होने के कारण वो ये समझते हैं कि हम बाहर जाते हैं लेकिन ये नहीं समझ पा रहे कि हम मल को बाहर नहीं छोड़ के आते बल्कि साथ ही लेकर के आते हैं और यूं बीमारियों को भी साथ ही ले के आते हैं तो इसके लिए वहां पर कुछ अपने तैयारियां या फिर अभियान वगैरह नहीं, चला नहीं। है। अभी मैंने वहाँ के जो अधिकारी है कैप्टन के उनसे चर्चा की थी वो इस पर पूरी सहमत आए जैसे में यहाँ से अभियान चलाएँगे उसके साथ उसको और अब तक लेने के बाद कौन कौन सी जगह पर आपने इसका प्रोग्राम किया है अवेयरनेस का प्रोग्राम अरवेनेस का तो मैं जिस बस वाली है उसको निर्मल ग्राम हो गया था पूरा नेठा में है नैनवा में है नैनवा ब्लॉक में भी गया था और पाटन लगभग सब पंचायत सब ग्राम पंचायतों में पार्टिसिपेट रहता हूँ सब कुछ अच्छा। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को साक्षरता प्रेरकों को स्वच्छता प्रेरकों को इनको प्रशिक्षण देने के लिए जाता हूँ सर जी बहुत ही तो, अच्छी बात आपने है आपने बताया कि किस तरह से आप ट्रेनिंग लेने के बाद दूसरों को ट्रेनिंग देने का प्रोग्राम करते हैं और उसमें खास करके आंगनबाड़ी और प्राइमरी स्कूल के या फिर और भी जो स्कूल के बच्चों को सभी जो, जो, जो, जो, जो, जो समझदार है जहाँ जहाँ संगठन है उसमें जाके आप ट्रेनिंग प्रोग्राम प्रोवाइड करते हैं और उनको अवेयर करते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है इस तरह की जो है स्वच्छता अभियान को अगर हम लोग समझें तो अपने जीवन को भी स्वच्छ बना सकते हैं सुंदर बना सकते हैं और वैसे भी स्वच्छता के बारे में बताने की जरूरत नहीं है हम खुद स्वच्छ रहने की सोचे तो बहुत अच्छी बात है ये तो हमारी बहुत ही। आकर के देखें <laughs> जिसको स्वच्छता को समझना है हाँ, अर्थ हाँ तो, तो इन सारी चीज़ों को समझकर अगर तो हम लोग न, करते हैं मधुबन में आकर के देखें हाँ, स्वच्छता हमारी आ जाए यहाँ पर देखें स्वच्छता का क्या परिणाम है तो सेहत बहुत ही अच्छा वहाँ पर जो है भारत सरकार ग्रामीण क्षेत्र में बारह हजार और शहरी क्षेत्र में आठ हजार वो प्रोत्साहन राशि देती है लोग इस बात को समझ सम, ये समझ नहीं पा रहे वो ये समझ रहे हैं कि हमें शौचालय बनाने के लिए वो राशि दी जाती है लेकिन ये राशि नहीं दी जाती है उसको वो राशि दी जाती है इसलिए कि उसे शौचालय बना करके देश को जन से बचा लिया उस मद में जो स्वास्थ्य में जो खर्च होना था वो बचा लिया उसमें से उसको प्रोत्साहन करने के लिए वो राशि दी जाती है पहले शौचालय बनाए और फिर उसको प्रोत्साहन राशि वो ले उसका उपयोग भी करें कई ऐसे भी परिवार देखें शौचालय बना हुआ है लेकिन फिर शौच उस उस करने उसमें नहीं जाता जाते पैसा ये बड़ी विडंबना तो है हमारे ये शिक्षा की कमी इसलिए उनको प्रशिक्षित करना जरूरी है है इसको भावनात्मक रूप से समझना जरूरी है। दूसरा इसमें ये भी हो सकता है छोटूलाल भाई जैसे आप बता रहे थे लोग इन चीजों को प्रैक्टिकल नहीं कर पाते क्योंकि वो शायद उनके आदत में नहीं है आदत में नहीं है उनके स्वभाव में बदलाव होने से सारी चीजें समझ नहीं पा रहे हाँ वो समझते जैसे यहाँ सोच करेंगे तो बदबू आएगी पहली बात तो ये है तो और खुले में जाएंगे तो किसी का कोई हानि होने वाली नहीं है नहीं। लेकिन यही वो भूल करते हैं बदबू तो मल में तो बदबू आएगी सही और बरसात के दिनों में तो और ही बुरा हालत होता है क्योंकि जैसे वहाँ निकल रहा है वो चलो वो सोच करके अपने आप को बचा करके निकल भी आए जो निकल रही हैं गाड़ियाँ निकल रही क्योंकि बाहर झाड़ियाँ वगैरह तो बची नहीं अब तो मल सोच जो है सीधा सड़क पर करते हैं गाड़ियाँ भी चलती ट्रैफिक भी चलते हैं तो मल जा रहा है वो धूल के माध्यम से हवा के माध्यम से और पानी के माध्यम से वो हमारे पास आ रहा है वापस आ रहा है। तो यही जो है हमारे ग्रामवासी नहीं समझ पाते और जब समझ आ जाए तो वो सारी चीजें गंदगी के प्रति नफरत पैदा हो जाए मैंने हुँ। बताया की अगर नफरत जहाँ होती है वहाँ तो भाई भाई के बीच में दीवार खड़ी कर लेते तो गंदगी के साथ भी अगर नफरत हो जाए तो फिर मक्खी और मल के बीच में दीवार खड़ी करना कौन सी बड़ी बात है पर समझ में आने की बात है और उसे वो ये समझ रहे कि सरकारी ही बना के दे दी हमें ये बातें आती है सामने जब हम ट्रेनिंग मुझसे मिलने जाते हैं कांटेक्ट करते हैं तो वो ये समझते कि आप बना करके दे दो सरकार दे दे दे रही है पहले दे दो पैसा क्योंकि पहले पैसा क्योंकि बनाने के लिए थोड़ी सर पैसा दे रही है लेकिन वो समझ रहे वो तो उसके लिए प्रोत्साहित करने के लिए दे रही है देखो आपने बहुत अच्छा काम किया इसलिए आपको आपके कार्य को प्रोत्साहन करके राशि दे रहे हैं कार्य हाँ, प्रोत्साहन किया ना किया उसने, अच्छा इसके लिए पैसा मिला पैसा है ये बहुत ही अच्छी बात आपने बताया मुझे लगता है की रेडियो के माध्यम से लोग अगर हमारे सभी रेडियो मधुबन को सुन रहे हैं ग्रामवासी अगर सुन रहे हैं तो मैं चाहूंगा की चोटूलाल भाई जिस तरह से वो ट्रेनिंग लिया है अभियान के बारे में स्वच्छता अभियान का वो उन्होंने अपना एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर किया है तो शेयरिंग यही है कि भाई आपको सिर्फ़ वो शौचालय बनाने के लिए पैसा नहीं दे रही सरकार आप शौचालय बना के उसका उपयोग करें आप खुद बीमारी से बचें आपका सेहत अच्छा रहे, इसके लिए आपको एक प्रोत्साहन राशि के रूप में दिया जा रहा है बाकी वो शौचालय बनाने के लिए पैसे नहीं दे रहे हैं तो ये बात आप समझिए और उसके अनुसार आप अपने गाँव में एक अवेयरनेस प्रोग्राम बनाइए शौचालय सभी लोग मिल बनाइए और जो भी अच्छा आपके यहाँ स्वच्छता का जो अभियान है उसको अच्छी तरह से प्रोत्साहन देते हुए सब एक दूसरे को मिलकर ये काम जरूर करें शौचालय बनाएं और उसका उपयोग करें ना कि शौचालय बना दिया पैसा मिल गया उसके बाद फिर आप आपस शौचालय बंद रखा है टाला मार के और आप बाहर ही जा रहे हैं वो चीज़ें नहीं होना चाहिए फिर तो बीमारियाँ वापस आपके घर में ही आएगी फिर आप बीमार पड़ेंगे फिर फ़ायदा क्या हुआ जो पैसे मिले वो तो झटके में डॉक्टर के पास से ही खत्म हो जाएगी फिर आपके पास तो रहे नहीं उस राशि का कोई मतलब ही नहीं बनता तो इसलिए ज़रूरत है कि पैसा बड़ी बात नहीं पैसा तो आज है है कल नहीं आपके पास लेकिन आपका आपका सेहत बनाने के लिए, आपका के लिए स्वास्थ्य प्रति आप कितने जागरूक हैं छोटी छोटी बच्चे बाहर जाते हैं हुँ, हुँ, हुँ। हमने देखा भी है हाँ, नहीं देखने में आता है वो तो दुष्कर्म हो रहे हैं कई तरह बात कई दुर्घटना हो रही है जिस गाँव में रहता हूँ उस गाँव के एक तरफ तो हाईवे है दूसरी तरफ रेलवे है अब रेलवे पार करके जब जाते हैं।, करके जाते हैं तो फिर तो आते वाँ वाँ ट्रेन दो... की चपेट में आती है हर हर हाँ, तो ये हैं। भी एक बहुत बड़ी मुश्किलें हैं स्वच्छता अभियान के साथ साथ काफी चीजें जुड़ी हुई है एक तो आपको सेहत का लाभ मिलेगा दूसरा आप एक्सीडेंट से बचे रहेंगे और जो दुष्कर्म वाली बातें होती है उससे भी आप बचे रहेंगे क्योंकि आपके घर में ही शौचालय है तो आप बाहर क्यों जाएंगे और शौचालय का जो सिस्टम है उसको अच्छी तरह आप बना लेंगे तो वो कुछ दिनों के लिए हमारी आदत में नहीं है इसलिए हमको ऐसा लगता है कि ये ठीक नहीं है ठीक नहीं है लेकिन आप एक बार उसकी आदत ही बन जाएंगे आप शहरों में कभी जाकर देखिए सब शहरों में सबके घर में लेट्रीन बना हुआ होता है शौचालय बना हुआ होता है उनको कोई प्रॉब्लम नहीं उनका सेहत भी अच्छा रहता है लोग भी बड़े खुश रहते हैं तो वही चीज़ें हमको आपके गाँव में अपने घर में आप बना सकते हैं शौचालय बाहर बनाइए थोड़ा सा दूर बना लीजिए कोई बात नहीं है ना तो गांव में तो और भी अच्छा हो सकता है कि आप घर के बाहर ही बना सकते तो हैं। मैंने तो अपनी सस्ता बन जाता है जरूरी नहीं कि उसके लिए बने सस्ता शौचालय बन सकता ग्रामीण शौचालय ग्रामीण शौचालय हाँ उसमें क्या होता है कि वो जालीदार एक मीटर का गड्ढा है तो उसमें एक मीटर के गड्ढे में क्या होता है कि सूरज की रोशनी वो खींच लेती है पानी जितना गहरा गड्ढा होगा वो सूरज की रोशनी उसको रोक नहीं।, नहीं पाएगी और वो पानी उससे बचा रहेगा तो मल सड़ेगा और जब जो मल सड़ता है वो ज्यादा खतरनाक होता है दूसरी बात है उसके अंदर एक ग्राम मल के अंदर एक करोड़ विषाणु और दस हज़ार बैक्टीरिया होते हैं तो वो बैक्टीरिया वो विषाणु जो नुकसान पहुंचाते हैं वो सिर्फ पचास सेंटीमीटर तक ही हो जा सकते हैं सूखे में इसके बाद तो ख़त्म हो जाएंगे तो जालेदार चुनाई चुना करते हैं हम तो उसमें जब सूखी जमीन जाएगा तो पचास सेंटीमीटर तो ख़त्म हो जाएगा और हम जो पानी डालते रोज़ तो वो भी सूरज सोख लेता है और जितना मलते आगते हैं उसमें 80 परसेंट पानी होता है इसी से बचता ही कितना है, कि है। तो मैंने अपने विद्यालय में भी जो चार पांच जो शौचालय बना रखे हैं वो इसी तरह के बना रखे हैं उसमें कोई पता नहीं चलता ना दुर्गंध आती है तो वही ये कुछ टेक्निक है जिसको आप लोग समझ जाएंगे तो उसको फिर अच्छी तरह से आप अपने इलाका में बना सकते हैं शौचालय तो इससे आपके सेहत से जुड़ी हुई सारी बातें जो है सेहत की समस्या ही खत्म हो जाएगी आप एक सुखमय जीवन कारण आनंद उठाएंगे और अपने आने वाले जो पीढ़ी है उनको भी एक नए संस्कार देने के लिए उनका सेहत बनाए रखने के लिए आपका मददगार हो सकता है तो हम सिर्फ अपने तक न सोचें अपने भविष्य के अपने बच्चों के बारे में बच्चों के बच्चों के बारे में आप सोच सकते हैं कि अगर हम बदलेंगे तो आने वाली पीढ़ी बदलेगी हम नहीं बदलेंगे तो आने वाली पीढ़ी भी नहीं बदल सकती तो, तो भी होगा जी क्योंकि मन उधर भी लगा रहेगा धन है तो उधर लग जाता रहेगा वो धन को हम किसी सकारात्मक कार्य में ले सकते हैं ले है। सकते हैं तो ये बहुत ही अच्छी बात छोटूलाल भाई आपने बताया मुझे लगता है की हमारे सभी अब इस वक्त जो रेडियो माध्यम को सुन रहे हैं उन्हें शौचालय के बारे में क्लियर हो गया होगा कि कैसे बनाना है और उसका उपयोग करके हम अपने और दूसरों के सेहत को बना सकते हैं आ, उनकी सेफ्टी रख सकते हैं तो चलिए और इसके साथ बहुत सारे जो कांड हो रहे हैं उससे भी बच जी सकते जी हैं जी दूर जाने की जरिए कई बुराइयां जुड़ी कई हुई है वो भी खत्म हो जाती है और सारी कोई ना कोई बीमारी आ गया तो भी टेंशन आपके पैसे खत्म हो जाएंगे फिर आपको बहुत सारी चीज कई बातें कई बातें बन जाती है घर में सारी चीजें जो है समस्या ही खत्म हो जाएगा समाधान बन समाधान आपके जीवन में आएगा तो इसके लिए जरूरी है कि आप शौचालय बनाएं अपने घर में और उसका उपयोग भी करें और विधि पूर्वक बनाए विधि पूर्वक उसका उपयोग करें तो अच्छा होगा और आपके यहाँ अभियान के लिए बहुत सारे शिक्षक गण होते हैं जिनसे आप राय सलाह ले सकते हैं वो बताएंगे कि कैसे बनाना है और उसको बना के आप जो है एक सरकार को भी सहयोग दे सकते हैं अच्छा काम के लिए और उसके लिए आपको मिल रहा है तो उसका भी लाभ आप उठा सकते हैं तो आइए आगे बढ़ते हुए एक एक और गीत हम सुनेंगे अभी अभी छोटा सा ब्रेक ब्रेक लेते हैं ब्रेक जी, का हो गया है, तो जी, बसे अच्छा हा, हा, हा, हा, क्या बात है देशभक्ति गीत सुनना चाहेंगे चलिए देशभक्ति का गीत एक सुनते हैं अभी आप सुन रहे हैं रेडी मॉडल नाइनटी पॉइंट फोर एफ एम पर सलामी जिंदगी सुनते रहो देश की धरती मेरे देश की धरती मेरे देश की धरती सोना उगले उगलेगले हीरे धोती चीज़ों के कमल मुस्काते हैं हन की तरह हर खेत सजे की तरह सजे मेरे देश की धरती तो मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती मेरे देश की धरती देश की धरती अगले हीरे मोती मेरे देश की धरती मेरे दे देश की धरती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 तो चलिए आगे बढ़ते हैं और ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है सलामी ज़िंदगी इस कार्यक्रम में और हमारे साथ छोटूलाल लाल बत्रा जी हैं जो बूंदी अडिला से जुड़े हुए हैं राजस्थान के ही हैं और राजस्थान की मिट्टी में पहले बड़े हैं और राजस्थान के बारे में जानकारी जिला बूंदी हाँ जिला बूंदी से जुड़े हुए हैं और बहुत सारी बातें राजस्थान के बारे में उनके पास है तो राजस्थान के परिवेश में आपने कहाँ कहाँ ट्रेवलिंग किया सफ़र किया है उसके बारे में बताइए इसमें स्वच्छता की जानकारी लेने के लिए और देने के लिए कई जिलों में जाने का मौका मिला जिस जिस रास्ता में राजसमंद गया कुंभलगढ़ गया उदयपुर में भी गया चित्तौड़ में गया भीलवाड़ा वगैरह क्या हनुमानगढ़ <laughs> भी गया जाने का मौका मिला जयपुर में तो आने जाने लेते हैं प्रशिक्षण वगैरह देने और लेने के लिए <laughs> सर राजस्थान में सब जगह आपको घूमने को मिला तो उसमें जो घूमते घूमते कौन सी ऐसी जगह जो बहुत ही आपको आकर्षण किया हो बहुत ही अच्छा लगा हो कि यहाँ होता तो और अच्छा होता उस राजस्थान ये परिवेश है तो राजस्थान क्योंकि हम खुद ही राजस्थानी मिट्टी की जुड़ी हुई हैं तो वह तो हर परिवेश अच्छा लगता है अच्छा अच्छा लेकिन फिर भी कोई ख़ास जगह जैसे जयपुर हो उदयपुर हो हर हर शहर की अपनी अपनी विशेषता है हर एक में अपना अपना टूरिज्म हैं तो इसीलिए किसको कम कहें किसको ज्यादा कहें सभी चीजें अच्छी लग रही है सब जगह अच्छी लग रही है जैसे जयपुर में जाओ तो वहाँ अलग हवा महल हैं अलग ही चीजें हैं उदयपुर में जाओ तो वहाँ सहलू की बाड़ी है वहाँ का म्यूजियम है कोटा में जाओ तो वहाँ का अलग ही परिवेश है इसलिए किसी को कम ज़्यादा तोड़ नहीं सकता <laughs> जी चलिए बात है में जाओ तो वहाँ की अलग ही वीरता की कहानियाँ नहाना प्रताप का जो महल है तो ऐसे किसको कम ज़्यादा बताएं? अच्छा राजस्थान की जब बात हो रही है तो राजस्थान में कुछ प्रेम कहानियाँ बनी हुई है, बहुत सारे ऐसे इतिहास जुड़ा हुआ है तो राजस्थान का कुछ इतिहास से जुड़ा हुआ कोई बात आपको बहुत पसंद आता हो उसके बारे में बताएँ एक तो, एक तो मेरा का एक हमारे बूंदी का इतिहास है काफ़ी जी जी बताइए राणा कुंभा जो थे <laughs> जब उन्होंने वहाँ पर चढ़ाई करती थी जहाँ पर सेवा के रूप में सेवाएं दे रहे थे तो वहाँ के महाराणा ने प्रतिज्ञा की थी कि जब तक बूंदी को हरा नहीं देंगे बूंदी को जब तक हारा नहीं देंगे तब तक मैं खाना पीना नहीं लूँगा तो उन्होंने ये भाई इसको बूंदी को तो जीतना बहुत मुश्किल हो रहा है उस उसम राजा ने वहां के ने वहा बूंदी पर चढ़ाई कर दी थी तो वो उसको जीत नहीं पा रहे थे हुँ हुँ और ये राणा कुंभा वहीं के थे बूंदी के थे हाँ हा। हाँ हा। मातृभूमि बुंदी की थी तो ये वहाँ उनके सेवा में थे सैनिक में यहाँ हा। पर तो जब उन्होंने देखा कि क्या बनावट तो कहा कि ऐसा करते हैं अभी तो नकली बूंदी का दुर्ग बना लेते हैं और उसको जीत लेते हैं कुछ सैनिक इधर से लड़ लेंगे कुछ सैनिक इधर से लड़ लेंगे तो अभी तो खाना पीना शुरू करो तो जब प्राणी नहीं रहेंगे तो फिर जीत के भी क्या करेंगे तो उन्होंने ऐसी बनाई योजना तो उन्होंने जब देखा राणा कुंभा ने कि बूंदी क्या बना हुआ है दूर से बना हुआ है तो तो उसको इतिहास पता चला कि भाई इस तरह से किया जा रहा है ये सारी स्त्री कि तो ऐसे बना लिया जाएगा नकली को जीत लेंगे और दूर बोले तो नहीं हो नहीं दूँगा कि ये तो मेरी मातृभूमि का अपमान है तो वो उसके रक्षा वो असली गोले चलाने लगा नहीं। और कई सैनिक तो उनको ऐसा क्या हुआ ऐसा क्यों मारे जा रहे सैनिक क्यों नहीं जीत पा रहे उसको तो पता चला कि वो जो महाराणा कुंभा है उसकी रक्षा कर रहे हैं दुर्ग की इसलिए उसको नहीं कर पा रहे तो उस समय फिर वहाँ के जो महाराणा जो थे उनको एक ख्याल है कि जिस देश के जिस मातृभूमि के ऐसे सपूत है जो नकली को भी नहीं जीतने दे रहे हैं हाँ जीतने दे रहे तो फिर उसको जीतना कैसे मुश्किल है तो, को असली तो जीती नहीं हाँ, नहीं सकते और अपने नहीं छोड़ दिया छोड़े उसने थी छोड़े मतलब पति के जो की, को तोड़ थी, तोड़ दिया। की थी, उसने को, अच्छा अच्छा अच्छा ये रानी रानी का का इतिहास है कौन सा इतिहास है जो चूड़ावत थे तो उनकी शादी हुई थी और उस समय बूंदी पर हमला कर दिया था किसी ने तो क्योंकि इतिहास वो समय का महेश पूरा इतिहास बताना संभव नहीं लेकिन वो घटना जरूर बताऊँगा बताना चाहूंगा जो प्रेरणादायक भी है तो जब नई नई शादी हुई थी और उस समय उनका बोला बीच में तुरंत जाना है वहाँ पर तो वो अब नई शादी हुई है तो उनको थोड़ा सा रानी से प्रेम था तो महारानी को जब जाने लगे तो फिर वो इधर देखने लगे तो उनकी सेना को भेजा कि जाकर के चलो महारानी की कोई निशानी ले आओ ताकि मैं पता नहीं लड़ाई में जा रहे हैं तो कब आता कब आना होता है तो महारानी ने सोचा कि अगर मैं इसको निशानी दे देती हूँ कोई सन तो महारानी की बुद्धि इसी में लगी रहेगी इसी में लगी रहेगी है हाँ। ना तो सही ढंग से युद्ध नहीं कर पाएंगे और जीत नहीं पाएंगे तो उनने अपना सिर काटा और हथियल भर के उसको दे दिया चोट कि आप ही जा करके ये निशानी महारानी को चौड़ा दे दीजिएगा तो जैसे वो निशानी देखी तो कर बख्योगे सारे कि महारानी का सिर कर तो ये थी कि मातृभूमि की रक्षा करने क्या होती है तो यहाँ की महारानी भी ऐसी थी वीरांगना हुई है जी और इधर उदयपुर का इतिहास देखें जहाँ पर जोर का तनख्या चित्तौड़ की कलाके में तो इतिहास राजस्थान का तो इतिहास से मदरा हुआ है हर, उसके तो कुछ कुछ तो एक को तो करें पूरे ग्रंथ लिखे जा सकते तो बहुत ही अच्छी बात है आपने बताया कि किस तरह का इतिहास जो है राजस्थान में आ, हर जगह जो है इतिहास से भरा पड़ा हुआ हर जगह एक कहानी है हर जगह एक सीख हमको मिलता है अपने मातृभूमि के लिए जो प्यार है उसके लिए प्राण भी लोग दे चुके हैं तो ऐसी जो गौरव गाथा है राजस्थान की है और शायद उसको हम लोग अगर सुनाना शुरू कर दें तो काफ़ी समय लग जाएगा लेकिन कुछ चीज़ें हम लोग जरूर जो याद अभी हमको आ रहे हैं उन चीज़ों के बारे में हमने सुना छोटूलाल जी आज जो मन में बुरा यहाँ बरती जा रही है आज हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने भी योग पर ज्यादा बल दिया है दे रहे हैं तो मैं सुनता इस तरह मुड़ो मोड़ आ जाए इसमें आध्यात्म शब्द और जोड़ दिया जाए लोगों झुकाव मेडिटेशन की तरफ वो अगर हो जाए तो उससे बुद्धि एकाग्र होने के कारण वो कई बुराइयों से बच सकते हैं तो तन मन और धन जब तीनों से संपन्न होगी तभी हमारा देश गौरवशाली बन सकेगा नहीं। नहीं। और जो कहा जो कहावत है भारत की कि मेरे सोने की चिड़िया था वापिस आ सकती बहुत ही अच्छी बात आपने बताया और मुझे लगता है कि हमारे श्रोता इस वक्त जो का सलामी ज़िंदगी कार्यक्रम को सुन रहे हैं उन्हें भी कहीं ना कहीं राजस्थान का इतिहास सुनकर पूरा इतिहास आगे पीछे उनके दिलो दिमाग में घूम रहा होगा और फिर इसी के साथ वर्तमान समय में जिन चीज़ों की हमें ज़रूरत है जैसे कि आज वर्तमान में काफ़ी मनुष्यों की जो स्थिति है या मानव मन की जो स्थिति है वो बहुत ही दुविधा व ग्रस्त है तनावग्रस्त है तो उसको कहीं ना कहीं एक शांति की एक सुधा की आवश्यकता है जो उसके मन को शांत करे वो है आध्यात्मिक एक दवा जिसके कारण जिसको सुनने के बाद समझने के बाद शायद उसके मन को शांति मिले कर साथ ही साथ जी और साथ ही साथ मैं चाहूँगा कि जैसे कि जो भी अभियान चल रहे हैं वो मानव जीवन को और देश की भलाई के हित में अभियान चलते हैं तो उसमें हर एक नागरिक को अपना योगदान देना होता है तभी जाके वो अभियान सफल होता है तब जाके पूरा भारतवर्ष उसका आनंद मना सकता है अगर कुछ लोग उसका उपयोग कर रहे हैं और कुछ लोग नहीं कर रहे हैं तो फिर वही चीज़ें एज इट इज हो जाएगी माना कुछ बदलाव नहीं आएगा फिर वापस कुछ समय के बाद पाँच साल के बाद वापस एक अभियान चलाना पड़ेगा हमको और शायद इसी अभियान को या तो लंबा खींचना पड़ेगा ताकि सभी को फिर से मालूम पड़े जी जी नहीं मैं, मैं समझता हूँ इस मन में मरीज द्वारा जो अभियान चला जा रहा है जी जी जी अध्यात्मिक अभियान चलाए जा रहे हैं जागृति अभियान चलाए जा रहे हैं कि उसके कई देश के कई शाखाएं हैं लगभग हर जिला मुख्यालय पे तो इसकी शाखाएँ है हैं अगर वहाँ जाकर के इसको मेडिटेशन को अगर वो सीखते हैं तो उससे मन को भी मजबूती मिलेगी शांति भी मिलेगी शक्ति भी मिलेगी और इससे हम दूसरी बुराइयों से बची रह सकते हैं और जो हमारा तन और धन है जो व्यर्थ बातों में जा रहा था तो मन केंद्रित होने के कारण तन और धन भी उसका सुरक्षित हो जाएगा अपने परिवार को या यूँ कहें कि अच्छी ज़िंदगी जी सकते हैं खुशनुमा जिंदगी जी सकते हैं जी चोटूलाल बत्रा जी बात ही अच्छी बात है आपने बताया जिस तरह से ये कार्य आप देख रहे हैं ब्रह्म का उनके अगर कुछ चीज़ों को हम लोग फॉलो करते हैं या उन अभियान में जुड़ जाते हैं तब भी हमारे जीवन में काफ़ी बदलाव आ सकता है और कहीं ना कहीं जो अच्छे संगठन है जिस भी Uh, कोई भी संगठन हो वो अच्छा ही काम करती हैं और संगठन के कुछ नियम होते हैं उसको अगर हम फॉलोअप करते हैं तो हर संगठन जो है स्वच्छता के लिए प्रेरित करता है हर संग संगठन जो है uh, मानव जीवन में खुशी हो इसके लिए कुछ ना कुछ माध्यम बताता है तो हम उन चीज़ों को सुने समझे और अपने जीवन में अपनाए तो हमारे जीवन में बहुत बड़ा योगदान हो सकता है खुशी मिल सकती है बहुत ही अच्छी बात आपने बताया तो चलिए जाते जाते मैं कहूँगा कि आपके जीवन में जो कुछ अवार्ड्स वगैरह जाए या सम्मान जो आपको मिला है उनके बारे में बताइए मुझे जिला मुख्यालय से लगभग नौ बार सम्मानित किया गया नौ बार जी किस वजह से सम्मानित साक्षरता स्वच्छता अच्छा साक्षरकार और साक्षरता और स्वच्छता पद दोनों चीज़ों पर आपको जो सम्मान मिले हैं जी, जी, जी क्या तो बात है और इसके साथ वो नेशनल कमिश्नर स्काउटिंग में भी नेशनल कमिश्नर द्वारा सम्मानित किया गया उड़ीसा में भुवनेश्वर में गया था अच्छा वहाँ कैसे क्या आपको में आ, वो जो मरी वो होती है क्या नाम से रेली जिसे जमहोरी कहते थे गए थे और इससे पहले स्काउटिंग करी जब मैं स्काउट था तो उस समय मिला बात चलिए बहुत ही अच्छी बात आपने बताया कि आपको बहुत सारे अवार्ड्स मिले हैं नौ बार तो आप अच्छा काम करते तो अवार्ड तो पीछे हाँ, हाँ। <laughs> कार्य अच्छा करो अवार्ड अपने आप मिल जाएगा है ना जी। एक होता है कार्य अच्छा कार्य करना और दूसरा होता है अवार्ड के लिए कार्य करना दोनों तो चीज़ों में उत्तर हो जाता है फिर वो भटक जाते हैं लक्ष्य से भटक लक्ष्य से भटक जाते हैं तो जो लोग अच्छे काम करते हैं उनका अवार्ड की जरूरत नहीं हो तो कार्य देखकर उनको जो खुशी मिलती है और लोगों का खुद ब खुद वो सम्मान प्राप्त होना शुरू हो जाता है उनको फिर अवार्ड की भी जरूरत नहीं पड़ती है तो चलिए बहुत ही अच्छी बात आपने बताया कि किस तरह से आप कार्य कर रहे हैं सोशल वर्क में काफ़ी समय से जुड़े हुए हैं और लोगों के साथ जुड़ लोगों को स्वच्छता अभियान पर खास मोटिवेशन भी देते हैं बहुत सारे मोटिवेशन के क्लासेस आप लेते हैं और बताते हैं लोगों को प्रेरित करते रहते हैं ये अच्छी बात है और जाते जाते अब मैं कहूँगा कि राजस्थान और गुजरात के काफ़ी लोग सुन रहे हैं आपको उन सभी के लिए एक संदेश के रूप में क्या बताना चाहेंगे तो यही अभी जो अभियान जो चलाया जा रहा है इसके बारे में ये ही बात करना चाहूँगा कि साक्षर बने शिक्षित बने और स्वच्छ रहें साक्षर बने शिक्षित बने शिक्षित बने अपने बच्चों को पढ़ाएं पढ़ाएँ विशेषकर बेटियों को क्योंकि वो बेटियों को एक्चुअली ये मान के चलते हैं कि वो जब जन्म लेती हैं तो उसके बारे में जल्दी तो पराई घर जाएगी और जब वो दूसरे घर जाती है ससुराल चली जाती है तो कहते पराए घर से आई है तो उसका अपना कुछ नहीं होता <laughs> <laughs> सब तो उसको पढ़ाए ना समझे उसको अपना समझ समझें और उसको पूरी शिक्षा दीक्षा दें योग्य बनाए इसके बाद फिर पलवर की बात करें इसके साथ साथ स्वच्छता दोनों क्योंकि तन स्वच्छ मन स्वच्छ तो फिर जो इसको भी संबल मिलेगा जो जो प्रधानमंत्री द्वारा साक्षरता मिशन का जो कार्य किया जा रहा है कि उसको उन्होंने भी संकल्प दिया है दो हजार उन्नीस तक संपूर्ण भारत को स्वच्छ बनाने का जो संकल्प है ये भी हमें संबल मिलेगा इस बारे में कई एड वगैरह दिए जा सरकार द्वारा भी प्रोत्साहन राशि है उसका भी उपयोग लें पर तभी में आएगी जब आप खुद खुद चलिए बहुत ही अच्छी बात छोटू लाल बत्रा जी आपने बताया और मैं आशा करता हूं कि सलामी जिंदगी इस कार्यक्रम में जिस तरह से हमने बातें की उन सभी बातों में से जो बातें आपको अच्छी लगी हो सभी श्रोताओं से मैं कहना चाहूँगा कि आप इन चीज़ों को ध्यान में रखें अगर कुछ अच्छी बातें आपको लगी हो तो जरूर अपने घर में अगर शौचालय नहीं बनाया हो तो आज से ही बना दीजिए और सेहत के प्रति जागरूक रहें स्वच्छ रहें सुंदर बने आप ऐसी शुभकामना करते हैं और छोटूलाल जी आप हमारे साथ जुड़े बहुत ही अच्छी बात है आपने बताया अपने जीवन के खास अनुभव हमारे साथ सजा किया सलामी ज़िंदगी इस कार्यक्रम में तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया शुक्रिया श्रोताओं आज के लिए बस इतना ही सलामी ज़िंदगी कार्यक्रम में अगले संडे फिर होगी मुलाकात दोपहर में एक से दो के बीच में सलामी जिंदगी कार्यक्रम लेकर फिर आपसे बातें होगी तब तक हमें दीजिए इजाजत नमस्कार आप सुनाए हैं रीडमाद माधवन नाइनटी पॉइंट सुनते रहो मुस्कराते रहो